छिंदवाड़ा से अशोक जी पूछते हैं कि अभी एक हफ्ते पहले मदर्स डे गया था और कुछ दिनों बाद फादर्स डे आएगा तो मैं इन दिनों को किस तरीके से समझूं किस तरीके से लूं वही मदर आपके हर दिन है या कोई कोई दिन है फादर कोई कोई दिन है या हर दिन है है ना तो ये ये तो समझ में आना ही चाहिए कि जो भी संबंध हमारे हैं वो निरंतर है और उन सबके प्रति हमारे में एक समय में एक साथ ही क्यों नहीं स्वीकृति हो सकती है है ना तो हम सब इन सभी संबंधों में जीते हैं ये सभी संबंधों में जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा हुआ है किया गया है उसको ठीक से स्वीकार करना कृतज्ञता को बना रखना ये एक महत्वपूर्ण बात है कृतज्ञता को बना रखने का क्या मतलब निकलता भाई तो खाली कार्ड देना अपने आप में कृतज्ञता का ज्ञापन नहीं हो सकता है माता ने जब भी आप पैदा हुए थे तो माँ आपकी माँ ने ये कामना नहीं की थी कि आप बड़ा होकर उनको बहुत नोट कमा के ला के दोगे बल्कि ये कामना की थी कि आप अच्छे इंसान बनोगे और सुखपूर्वक जियोगे और आप जो दूसरों के सुखी होने में सहयोग करोगे ये मौलिक कामना माँ के नाम के रूप में रही इसी का नाम माँ होता है माँ का और कोई मतलब नहीं होता है माँ का मतलब ये है कि महिला एक मानव महिल जब भी एक संतान की उत्पत्ति करता है तो उसके प्रति वो चाहे परंपरा कैसी भी हो वो उस दिन तो कम से कम ये नहीं सोचता कि डॉक्टर बने इंजीनियर बने है ना ये ये इंसान बने और इंसान बनने का मतलब इतना कि वो सुखी रहे और बाकियों के सुखी होने में कोई सहयोग कर सके ऐसी कामनाओं के साथ वो माँ है तो अगर आप कृतज्ञ हैं तो क्या आपने इस कामना को ठीक ठीक समझा और ठीक ठीक समझने का मतलब है कि भले ही माँ की जितनी योग्यता थी उन्होंने आपको ज्ञान दिया जो भी सेवा दी उनसे जितना बन पड़ा इतना किया तो आप उनकी कामनाओं पर खरा उतरें ये माँ इसका मतलब है मदर्स डे मनाना तो ये कोई कोई दिन मनाओगे हर दिन मनाओगे ठीक इसी प्रकार से फादर डे भी है भाई फादर भी कोई काम करते ही है इसी प्रकार से ब्रदर है मदर है सभी है सिस्टर है अब ये डे कहाँ से आ गए भाई ये तो हर दिन होना चाहिए तो अलग अलग दिन कहाँ से आ गए यहाँ से शुरू हो गया था व्यापार तो व्यापार करने वालों को हर संबंध को बेच खाना है उनका पेट भरना है है ना बर्थडे मनाना है तो उनको अपना व्यापार करना है कोई मर जाएगा तो उनको व्यापार करना है कोई पैदा होगा तो व्यापार करना है कोई मम्मी के नाम पे व्यापार करना है पापा के नाम पे व्यापार करना है ये कोई कंपनी है वो कंपनी ने एक काम वर्ल्ड वाइड शुरू किया कि जितने भी डे ढूंढ ढूंढ के लाओ कुल डे तो तीन ही हैं इन 365 सौ डे में किस प्रकार से वो अपना कार्ड बेचें किस प्रकार से वो अपने इंटरनेट की सब चीज़ें बेचें ये एक बहुत बड़ा इसमें व्यापार जुड़ गया तो जैसे पहले चार विषय में आदमी जिया तो चार विषय का व्यापार पांच संवेदना में जिया तो पांच संवेदना का व्यापार लोगों ने करने लगे और अब ये जो एक भावनाएँ हैं लोगों की लोगों के प्रति उसमें ठीक से समझने की जगह पर इनका भी व्यापार शुरू हो गया तो हर दिन कोई ना कोई आता रहता है और हमको लगता है हमने उस डे पर उनको ग्रीटिंग कर दिया एक कार्ड दे दिया और हमारे तीसरी हो गई ऐसा होता नहीं है क्योंकि ऐसा करने के बाद पहली बार तो आपको ठीक लगता है दूसरी बार आपको ठीक नहीं लगता तीसरी तो चौथी बार के बाद पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो ये समझ में आ जाए कि संबंध है ही धरती के साथ भी है माँ के साथ भी है तो सभी के साथ संबंध को एक साथ ही समझकर उसके प्रयोजन को ठीक ठीक पहचाना जाए कि आखिर क्यों हम सब साथ हैं हम सब मानव मानव मिलके साथ साथ क्यों हैं और ऐसे साथ होने का प्रयोजन क्या है मानव धरती पर है तो इस धरती पर रहने का मानव का प्रयोजन क्या है काय के लिए है इसको यदि हम ठीक से समझ लेंगे तो मुझे लगता है हर दिन हमारा खूबसूरत दिन होगा और हर दिन हमको फिर कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी ज़िंदगी एक कार्ड होगी और उससे हमारी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति गहराने वाली है और नहीं तो इन कार्डों से आप कितने कर लो घर भर जाएगा लेकिन दिल भरने वाला नहीं है घर से ही प्रश्न आया हुआ है अभिषेक भाई जी का